चलिए मंत्र पाठ जी हां ओ सहना साहनऊन सह वीर करवा तेजीतमसू मे ओ शांति शांति शांति ये सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्षन, योग दर्षन के में स्वागत है ईश्वर की कृपा से हम परिणाम ताप संस्कार दुख गुणधर्शी विरोधाचार दुख में मेरा सर्वम तो परिणाम ताप संस्कार दुख के संबंध हमने बता दिया था अब जो है उसके आगे गुणवृत्ती विरोध दुख इस पर हम विचार करेंगे गुणवृत्ति उसमें क्या लिखा गुणवृत्ति विरोधा क्या लिखा है ना हाँ जी हाँ जी हमारे में लिखा है हमारे में लिखा जो है गुण गुणवृत्तिया विरोधाचार दोनों दोनों तरीके के होते हैं तो दोनों तरीके से मैं समझा दूंगा आपको परंतु परंतु आपने अभी गुण गुणवृत्ति विरोधाचा है ना? हाँ जी मेरी में तो यही है विरोधाची है गुणवृत्ती विरोधाचा नहीं है गुणवृत्ति विरोधाचार तो जो है पहले उसी पर हम विचार कर लेते हैं उसके बाद जो है गुण वृत्य विरोधाचार हमारे में जो कुछ हमारे पास जो गुण वृत्य विरोधाचार है तो करेंगे। आप में जो है उसका विचार करना तो गुण वृत्ति विरोधाचा दुखम एवं सर्वम विवेक मन गुन, गुण गुणों की जो वृत्तियां है गुण की जो वृत्तियां गुण है, है सत्वर और समस्थ और सत्व रजतमस में से जो सत्व गुण जो है उसकी वृत्ति जो है वह प्रख्या रूप होती है ज्ञान रूप होती है और रजत जो है उसकी जो वृत्ति होती है वह क्या है प्रवृत्ति रूप होती है प्रवृत्ति कराना और तमो जो है उसकी जो वृत्ति होती है स्थिर मूड होता आप पीछे आपको जब योग में चित्त की वृत्तियों को रोकना या रुक जाना योग है ये हमने आपको पढ़ाया था जी। तो उसमें से जी, उसमें जो चित्त जो है वह वास्तव में तीनों से युक्त है जी और तीनों से गुण है जो गुणात्मक है प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण मन चित्त का जो स्वभाव है वह ज्ञान रूप है प्रवृत्ति रूप है क्रिया रूप है और स्थिति रूप है तीरता रूप है मतलब मूढ़ता रूप है इस स्वभाव के कारण जो है त्रिगुणात्मक चित्त जो है त्रिगुणात्मक होता है तो इसमें बताया था कि त्रिगुणात्मक जो चित्त है जो रूप जो रूप जिसमे सत्व, सत्व गुण की अधिकता है तो सत्व बहुल जो चित्त जो प्रख्या रूप है, वह जब रजोगुण और तमोगुण इससे संश्रिष्ट हो जाता है तो उसको जो है ऐश्वर्य और ये जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है या उसको प्रिय लगता है अर्थात अर्थात जब वह सत्व बहु चित्त अच्छा रूप जब रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त हो जाता है तो ऐसा चित्त ऐश्वर्य के संबंध में विचार करने लग जाता है और ऐसा चित्त शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो शब्दादी जो विषय है इसके संबंध में विचार करने लग है था उनके अंदर जो वृत्तिया बनती है जब रजोगुण और तमोगुण से होता है तो उनकी वृत्तियां ऐश्वर्य वाली बनती है और उनकी वृत्तिया शब्द स्पर्श रूप वाली बनती है समझ गए तो ये जो गुण की जो वृत्ति है सतमस जो गुण है उनकी वृत्ति हुई अर्थात सत्व गुण की जो वृत्ति हुई सत्व आप आगे जो मान रजोगुण और तमो जब दोनों दोनों को जो कहा गया है तो यहाँ पर जब तमो जो है तमोगुण से युक्त जब तमो की अधिकता हो जाती है चित्त में सत्व तो बहुल चित्त में तब जो है अधर्म की वृत्तियां उस चित्त के अंदर आती है उस चित्त के अंदर में अज्ञानता की वृत्तियाँ आती है अज्ञान संबंधी उस चित्त के अंदर अवैराग्य की वृत्तियां होती है मन आसक्ति की वृत्तियाँ होती है और वैसे चित्र के अंदर जो अनैश्वर्य की वृत्तियाँ होती है तो ये गुण की जो वृत्ति हो गया समस गुण की और रजस गुण जो है जो रजोगुण वाली जो वृत्तियां होती है सत्व बहुत तो है ही जब वो रजोगुण बीच बीच में जब आता है रजोगुण की जब उसमें अधिकता होती है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इसमें ये उसके मन में आता रहता है और जब सत्व गुण की अधिकता होती है रजोगुण समुगुण दबा हुआ रहता है तब सतव पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र जो है इस प्रकार की वृत्तियाँ आती है ये हमें समझना कि तो गुण की जो वृत्तियाँ है सत्य समस्त के कारण जो चित्र के अंदर जो वृत्तिया होती है वो गुण की वृत्ति है तो गुण की वृत्ति का आपस में विरोध है विरोधाच मान सत्य जो वृत्तियाँ है उससे विपरीत रजोगुण की वृत्तियाँ हैं और उससे विकरीत तमो गुण की वृत्तियाँ हैं। तो आपस में परस्पर विरोध है कि नहीं सप्त गुण की जो वृत्तियाँ सुख वाली होती है रजोगुण की वृत्तियाँ दुख वाली होती है तमोगुण की वृत्तियाँ जो है मूढ़ता वाली होती है तो ये तीनों गुण की जो भी वृत्तियाँ है उसका आपस में विरोध है, है तो आपस में विरोध होने के कारण एक हो ही नहीं सकता जब एक हो ही नहीं सकता तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके कारण कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा कभी मोह आएगा क्योंकि तमोगुण के कारण मोह आता है आती है। तो ये आपस में सत्व सतमस गुणों के आपस में विरोध होने के कारण जो व्यक्ति को सुख दुख इत्यादि अविद्या इत्यादि की अनुभूति होती है महसूस होता है तो इसीलिए विवेकी जन जो है सब कुछ को दुखी सुख को भी दुखी रूप में देखते हैं। दुखम एवं सर्वम विवेकी न विवेकी के लिए विवेकी का सर्वम सुखम सर्वम मान सर्वम कार्य था सुखम विवेकी का सब सुख दुखम एवं दुख ही रहू है दुख रूप ही है ऐसा एक अर्थ है तो यहां पर देखिए प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा परस्परा अनुग्रह तंत्री भूय शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम त्रिगुणम एवं आरभते ये कर रहे कि देखो बुद्धि के जो गुण हैं, मन के जो गुण हैं, बुद्धि मन मन वो जो अंत है तो बुद्धि के जो गुण हैं, वो गुण हैं प्रख्या रूप प्रवृत्ति रूप और रूप समझ गए जी हाँ जी ये जो बुद्धि के गुण हैं, चित्त के जो गुण हैं, ज्ञान रूप है क्रिया रूप है और स्थिति रूप है तो स्थरीय स्थिरता रूप है स्थिति रूप है तो प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण है वो गुण परस्परानुग्रह तंत्री है परस्पर परस्परानुग्रह परस्पर अनुग्रह तंत्री है अनुग्रह तंत्री मैंने परस्पर एक दूसरे को उपकार करने वाला है एक दूसरे को सहायता करने वाला है कहने का प्राय है कि ये प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप जो मन के गुण हैं, ये गुण एक दूसरे को सहायता करता है मने प्रख्या रूप भले ही है परंतु तो प्रख्या रूप होने पर भी वह सहयोगी है प्रवृत्ति और स्थिति रूप का और यदि मूढ़ता भी है यदि तमो की अधिकता है चित्त के अंदर तमो की जब अधिकता है तो उसके अंदर जो मोह आएगा स्थिति आएगा मूढ़ता आएगी तो वह मूढ़ता आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सतु गुण नहीं है उसमें रजोगुण नहीं है उसमें दुख का भी अंश है उसमें उसमे प्रवृत्ति का भी अंश है उसमें जान का भी अंश है परंतु मूढ़ता की अधिकता है तो कहने का अभिप्राय है ये है कि ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसा कभी नहीं होता चाहे बड़े से बड़े योगी क्यों न हो परंतु बड़े से बड़े योगी व्यक्ति को भी ऐसा कभी नहीं होता कि उसके अंदर जो है सत्य गुण की अधिकता है सत्व गुण की अधिकता के कारण जो सम्प्रज्ञात समाधि लगी थी तो सत्य गुण की अधिकता के कारण जो सम्प्रज्ञात समाधि लगी थी तो वो योगी उस चीज उस पर विचार करता है कि भले ही सतगुण की अधिकता है जिसके कारण हमारे अंदर एकाग्रता हुई है संप्रज्ञा समाधि लगी है परंतु वह सत्य गुण के साथ उसका वह सतगुण को उपकार रजोगुण भी कर रहा है तमोगुण भी कर रहा है इसीलिए ऐसा विचार करके योगी जो है वह पर वैराग्य की ओर अग्रसर होता है योगी पर वैराग्य की और अग्रसर होता है और फिर उसके अंदर दुख को देख करके पहले तो जो वैरागी हुआ जो वशीकार संज्ञा नामक जो वैरागी हुआ जिसमें कि दृष्ट और आनुसिक विषयों के प्रति तृष्णा समाप्त कर दिया योगी जो भी साधक है परंतु तो अब उसके कारण उसको जो समाधि लगी समाधि लगने के बाद धीरे धीरे जो लंबे काल तक उस समाधि का जो अभ्यास किया तो अभ्यास करते करते करते फिर उसके हृदय में आया कि भाई ये है सत्य गुण जो हमारे मन में आया है जिसके कारण हमें समाधि लगी है परंतु उसमें तो रजोगुण भी है उसमें तो तमोगुण भी है क्यूँकी दोनों बने आपस में ये तंत्री ही अनुग्रह तंत्री है एक दूसरे को उपकार करने वाला है एक दूसरे को सहयोग करने वाला है तो कितना भी मैं सतु की अधिकता करके सुख की अनुभूति करूं, तब भी उसमें दुख का संश्लेष है तब भी उसमें मूढ़ता का अविद्या का मोह का संश्लेष है संश्लिष्ट है उसमें इसीलिए क्या करता है तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण्यम मैने फिर वो जो है गुण के प्रति भी वह सत्य गुण ही क्यों न हो गुणम वहां पर रजोगुण और तमो समाप्त था पूरा पूरा समाप्त नहीं था सत्य गुण की अधिकता थी अब उसको उस योगी को उस साधक को ज्ञान हो गया है कि भाई भले ही हमारे अंदर इस तरीके की बात है परंतु रजोगुण और तमोगुण का संश्लेष है इसलिए दुख रूप ही है उसमें भी सतगुण में भी वह दुख देखने लग जाता है उस सुख में भी दुख की अनुभूति करने लग जाता है इसलिए गुण के प्रति भी तृष्णा को समाप्त करता है उसके लिए अभ्यास करता है करते करते करते करते, करते दग्ध बीज कर देता है दग्ध बीज कर जब देता है तो वो वृत्तिया सतमस्त वाली जो वृत्तियाँ हैं वह समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाती है तो फिर असम समझ समझ समझ गए गए जी जी जी नहीं तो यहाँ पर ये रहे हैं तो कि ये जो है करोधाच की व्याख्या है वैसे पहले इसलिए दो तरीके का पाठ लग मिलता है एक मिलता है गुण वृत्ति विरोधाचता है गुणवृत्ति विरोधाच्य तो गुणवृत्ति विरोधाचक का आगे व्याख्या किए हैं उसके आधार पर उसको ध्यान में रख करके और गुण व्यक्ति अविरोधा क्या रहता है कि परस्पर जब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो आपस में विरोध नहीं है ना जी हाँ जी जहाँ विरोध होगा वहाँ पर सहयोग होगा क्या उल्टे लगते हैं एक दूसरे से वो तो है तो, होना तो नहीं चाहिए ये एक अलग चीज है तमो गुण भी रजोगुण और सतुगुण का सहयोगी परोपकारी है और रजोगुण भी तमोगुण और शतुगुण का परोपकारी है सबको आपस में अनुग्रह तंत्री है ना जी? हाँ जी। एक दूसरे का उपकार करने वाला है तो यदि आपस में विरोध होता तो फिर आपस में क्या करता है कि सहयोग करता नहीं करना नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए इसीलिए यहाँ पर कि प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुनाह परस्परानुग्रह तंत्री भूय शांतम घोरम मुडाम्बा प्रत्ययम मने प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण हैं वो बुद्धि के गुण परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ अनुग्रह तंत्री होकर एक दूसरे को उपकार करके परोपकार करके एक दूसरे को सहयोग करके शांतम अर्थात जब उसमें उस बुद्धि के गुण जो है प्रख्या रूप जब होगा जब प्रख्या की अधिकता होगी उस समय शांतम प्रत्ययम शांत ज्ञान शांत बोध शांत ज्ञान और जब रजोगुण की अधिकता होगी तब घोर दुख का ज्ञान मने जब प्रवृत्ति की अधिकता होगी बुद्धि के जो गुण प्रवृत्ति है उसकी जब अधिकता होगी तो उस समय घोर का प्रत्यय घोर का ज्ञान घोर रूपी ज्ञान दुख रूपी ज्ञान और मूढ़ और जब उसमें स्थिति रूप की अधिकता होगी बुद्धि के गुण में जो स्थिति अर्थात तब गुण की जब अधिकता होगी तो स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण जो है वो मूढ़ मने मूढ़ अविद्या मोह रूप ज्ञान जो है ये त्रिगुणम में वह मन त्रिगुण रूप ही आरंभ करते हैं त्रिगुण रूप वाले मैंने तीन रूप तीन गुण तीन गुण वाले जो शांत घोर मूड को आरंभ करते हैं आर ये बुद्धि के गुण प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण हैं बुद्धि के ये गुण हो गए बुद्धि के गुण क्या हो गए प्रख्या गुण हो गए प्रवृत्ति गुण हो गए स्थिति गुण हो गए तो प्रख्या प्रवृति स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण है ये गुण त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है तीन गुण वाला जो ज्ञान है त्रिगुण का मतलब है कि त्रया गुणाह वर्तन से तीन तरीके के तीन गुण जिनमें हैं जिस ज्ञान में तीन गुण हैं, तो किस ज्ञान में तीन गुण हैं? शांत जो ज्ञान है शांत जो ज्ञान है, है।, है, उस है।, है उसमें भी तीन गुण है सतरजमस है शांत माने सुख सुख का जो ज्ञान है उस सुख ज्ञान में भी तीन गुण है घोर जो दुख का जो ज्ञान है उसमें भी तीन गुण है सतरजमस है और मूढ़ का जो ज्ञान है मूड रूप जो ज्ञान है मूड जो ज्ञान है वो भी तीन गुण वाला है जो है तो इसीलिए करें वा ये शांतम घोरम मूढ़ त्रिगुणम एवं ये शांत सुख घोर दुख मूढ़ अविद्या मोह जो ज्ञान है मोह रूपी जो ज्ञान है वो त्रिगुणात्मक को ही त्रिगुणात्मक ज्ञान को ही आरंभ करते लग गई हाँ जी माने यहाँ पर यह समझना है कि आपस में तंत्री आपस में अनुग्रह तंत्री है शांत है तब भी उसके अंदर मोह है और तब भी उसके अंदर जो है घोड़ है तो समझिएगा मैंने उसमें त्रिगुणात्मक जो है तीन गुण उसमें सब ग्रपथ है तो उसको आरंभ करते हैं तो जब आरंभ करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग ही हो गया इसलिए आपस में विरोध नहीं है गुणों की जो है उसमें आपस में विरोध नहीं है ये जो ज्ञान है वृत्तिमान ज्ञान गुणों का जो ज्ञान है ये शांत घोर और मूढ़ रूप जो ज्ञान है इसको ये समझ लीजिए यहीं पर इसी के आधार पर वृत्ति का और भी जो बताए तो पीछे भी है वाला भी है परंतु तो यहाँ पर जो है वृत्ति गुण की जो वृत्ति है वह गुण के जो ज्ञान है वह क्या है वृत्ति शांत घोर मूढ़ रूप है तो ये शांत घोर मूढ़ रूप जो ज्ञान है ये त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणात्मक शांत गुण गुण उद्यान को आरंभ करते हैं, तो ये आपस में अविरोधी हैं, इसलिए गुण क्या विरोध तो फिर योगी सोचने लग जाता है कि भाई जब इस तरीके की बात है जब हम हम हमारे अंदर सत की अधिकता हुई ठीक है परंतु ये है शांत में भी रजोगुण और तमोगुण है संश्लिष्ट है तो वो भी अपना दुख तो देगा ही उस समय भी उसको दुख दिखने लग जाता है फिर उससे भी कृष्णा समाप्त करता है सब जो पर वैराग्य को प्राप्त करता है पर वैराग्य को प्राप्त करता है आगे है चंचलम गुण चंचलम गुण वृत्तम क्षिप्र परिणामी चित्तम उत्तम बताया है कि गुण की जो वृत्त गुण का गुण गुण का जो व्यापार है वृत्त माने व्यापार वृत्त का मतलब क्या है जी व्यापार जी व्यापार गुण का जो व्यापार है गुण की जो क्रिया है गुण का जो व्यापार है वह चलम चंचलन चलम जी, चलम चंचलम चलम चा चंचलम दिया तो गुणों का जो व्यापार है वह चलायमान है गतिशील है चलायमान है गुणों का व्यापार चंचल है तो गुण का जो व्यापार चंचल है तो चंचल शांत है तुरंत शांत हो जाएगा फिर घोर हो जाएगा फिर मूड हो जाएगा मूड है वह बदलता रहता है वह वह क्या क्या कहता है कि शांत वो, वो तीन की उसके अंदर है या तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है चाहे योगी हो या सामान्य जन्म हो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं जो कर्माशय होता है उस सबके कारण बसात बदलता रहता है कभी एक व्यक्ति जो है मन से सुखी हो जाता है मत हो जाता है कभी व्यक्ति दुखी हो जाता है कभी व्यक्ति जो है ए, क्या बोलते हैं कि ए, उसके अंदर मोह आ जाती उस चित्त के अंदर मोह आ जाता है तो इसके कारण भी हो सकता है पूर्व जन्म में जो उसने कर्म कर्माशय किया था उसके कारण जो ये मिला तो उस पूर्वजन्म के कारण होता है और दूसरा ऐसा की वर्तमान समय में जो निमित्त हो पूर्व जो धर्म निमित्त पूर्वजन का है है और वर्तमान वर्तमान समय में में भी जो है, कोई कोई चीज चीज हो गया में कोई ऐसा मिल गया ऐसा मिल जिसके कारण मन के अंदर सुख की अनुभूति हुई कोई ऐसा चीज साधन मिल गया जो निमित्त सामने आ गया जो हमें दुख दुख देगा तो कुछ ऐसा साधन आ गया कि अविद्या से युक्त मोह से ग्रसित होगा तो इसीलिए ये गुण का जो व्यापार है वह चलायमान है गुण का व्यापार कभी शांत होगा कभी मूड होगा कभी जो है मोह से ग्रसित होगा इसलिए कह रहे हैं कि चंचलम गुण वृत्तम गुण का जो वृत्त है वह चंचल है इति इसलिए क्षिप्र परिणामी जल्दी बदलने वाला है ये गुणों का जो व्यापार है ये चित्त जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं चित्त के जो व्यापार हैं, शीघ्र परिणामी है शीघ्र बदलने वाला है, शीघ्र बदलने वाला है चित्तम चित्त के संबंध में कहा है कि शीघ्र परिणामी चित्तम चित्त जो है शीघ्र परिणामी है शीघ्र बदलता है दर, जल्दी, जल्दी जल्दी बदलता है और जल्दी जल्दी बदलता है उसमें जो है धर्मादि निमित्त हो सकता है उसमें जो है कि वर्तमान समय का जो कोई साधन है वो भी निमित्त हो सकता है और उसमें जो है आ, खुद का प्रयास भी निमित्त हो सकता है खुद का प्रयास खुद का जो हम खुद जो क्रिया करेंगे मन तीन की से चंचल मन मन जो है क्षिप्र परिणामी हो सकता है एक पूर्व जन्म के कारण दूसरा इस जन्म में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वर्तमान समय में जो कर रहे हैं उसके कारण और तीसरा सामने जो कुछ भी हमें निमित्त होगा बाह्य जो निमित्त है हमारे उसके कारण भी हो सकता है मैंने बाह्य निमित्त आप ध्यान तक देखो पूर्व कहा तो कहने का अभिप्राय है कि हम इस तरीके से जो है क्षिप्र परिणामी को समझ सकते मैंने क्षिप्र जो है परिणाम वाला है चित्र ऐसा उत्तम कहा गया है समझ गया जी हाँ जी तो जब योगी अभी समझता है कि वह क्षिप्र परिणामी है चित्र शीघ्र बदलने वाला है अभी घोर है ठीक है अभी सत्य गुण सॉरी अभी अ, वो जो है शांत है हमारा चित्र सत्य गुण की अधिकता है, इसलिए शांत है पर तो उसमें सब गुण रजोगुण भी है बदल जाएगा बदलने में इसको देर ही नहीं लगेगी तो इसीलिए उसमें भी दुख देखने लग जाता है और दुख देखकर के उस गुण के प्रति भी सत गुरु है उसके प्रति भी कृष्णा को समाप्त करता है उससे भी राग को हटाता है एक तो ये कहा अब जो है गुणवृत्ति विरोधाच उसको ध्यान में रख करके व्याख्या की जा रही है, तो तरीके है तो दो तरीके का जो पाठ मिलता है तो इसीलिए दो तरीके का पाठ मिलता है आगे बोल रहे हैं देखिये रूपातिशया रूपाती वृत्त्यतिशयाच पर विरुंतेशया परस्परेन विरुद्य बोल रहे हैं कि रूप की अधिकता के कारण रूप की अधिकता के कारण ये बुद्धि के जो गुण हैं प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण हैं तो ये जो बुद्धि के गुण हैं इसमें रूप की अधिकता है रूप की अधिकता क्या है रूप की अधिकता कभी जो है उसमें जो पीछे आपको हमने बताया कि रजोगुण और तमोगुण से जब संश्लिष्ट होता है उसमें ऐश्वर्य विषय प्रिय होगा ऐश्वर्य विषय उसको अच्छा लगेगा ये हो गया उसका रूप चित्त का ऐसा रूप हो जाता है इस रूप वाला हो जाता है वह प्रख्या रूप सत्व जो है जब रजोगुण तब और तबोगुण से संश्लिष्ट होता है तो ऐश्वर्य और विषय स्वरूप वाला हो जाता है वो उसको प्रिय रहने लग जाता है और वही प्रख्या रूप जो चित्त सत्व है जब समुण से अनुबिध हो जाता है तो जो अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य रूप वाला हो जाता है अर्थात वो उसको प्रिय है वह अज्ञान अवैराग्य अर्थात आसक्ति और ये प्रिय लगने लगता है किस रूप वाला हो जाता है और जब वही रजोगुण से संश्लिष्ट होता है तो धर्म प्रख्या सत्व जब रजोगुण से संश्लिष्ट होता है तो धर्म ज्ञान और वैराग्य स्वरूप वाला हो जाता है अर्थात धर्म ज्ञान और वैराग्य की कामना करने लग जाता है उस स्वरूप वाला होगा अभी वैसा कामना करेगा और वही जब प्रख्या रूप सत्व जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है सत्व गुण के अधिकताओं के स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है तो सत्व और पुरुष के भेद स्वरूप वाला हो जाता है ये रूपाति हो गया समझ गए जी बुद्धि के ये गुण क्या हो गया हाँ। ये धर्म अब यहाँ पर देखो अब जब रजोगुण की अधिकता हुई उसमें धर्म ज्ञान वैराग्य हुआ और जब तमोगुण की अधिकता हुई तो अधर्म अज्ञान और अवैराग्य हुआ तो धर्म से विरुद्ध अधर्म है कि नहीं हाँ जी ज्ञान से विरुद्ध अज्ञान है कि नहीं हाँ जी वैराग्य से विरुद्ध अवैराग्य है कि नहीं तो परस्पर विरुद्ध है ना ये जब तमो गुण की अधिकता होती है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य जब रजो गुण की अधिकता होती है तो धर्म ज्ञान वैराग्य और जब सत्व गुण क्या बोलते हैं सत्व गुण की अधिकता होती है तो सत्य और पुरुष के भेद बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान और जब रजोगुण और तमोगुण से संश्लिष्ट होता है तब जो है ए, क्या कहते हैं कि ऐश्वर्य और विषय तो ये कहने का धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य इत्यादि जो है ये परस्पर विरुद्ध है तो रूपातिशय के कारण रूपातिशय के कारण और वृत्ति के अतिशय के कारण रूपातिशय के कारण और वृत्ति के अधिकता ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये देखिए रूपातिशयाह और वृत्तिशयाह ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ये बुद्धि गुना प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुनाह का विशेषण है तो ध्यान रखिएगा समझ गया तभी संगति लग पाएगी, कि प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा रूपा बुद्धि गुनाह इसके विशेषण है मन रूपातिश है मने रूपातिश है रूप की अधिकता वाले और वृत्ति की अधिकता वाले इसमें वृत्ति की अधिकता है जब जो है क्या कहते हैं कि वृत्ति की अधिकता जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ये विपर्य है तो विपर्य विकल्प से विरुद्ध है विकल्प विपर्य से विरुद्ध है परस्पर विरुद्ध है कि नहीं प्रमाण जो है प्रत्यक्ष अनुमान आगम जो है ये आपस में जो वृत्तियां है परस्पर आपस में विरुद्ध है ये करके वृत्ति की अधिकता के कारण रूपातिशय के कारण मैंने रूप में मान अधिकता और कारण अर्थ में प्रथमा ऐसा समझ लीजिए या रूप रूप है अतिशय जिन के रूप अतिशय ये शाम ऐसा कर देंगे रूप है अतिशय जिनके और वृत्ति है अतिशय जिनके रूप अधिक वाले प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप बुद्धि के गुण और वृत्ति अधिक वाले प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप बुद्धि के गुण अथवा इसकी ऐसी व्याख्या कीजिए कि रूप के अतिशय के कारण रूपातिशय के कारण वृत्ति अतिशय के कारण प्रख्या प्रवृत्ति सिद्धि रूप बुद्धि के गुण परस्पर विरुद्ध परस्पर विरुद्ध होते हैं परस्परे राम एक दूसरे से विरुद्ध एक दूसरे से विरोध वाले होते हैं एक दूसरे से विरोध करते हैं विरुद्ध समझ गया जी जी परस्पर विरुद्ध परस्पर विरुद्ध होते हैं अगर एक दूसरे से भिन्न होते हैं बिन बिन काल में प्रकट होते हैं जिस समय अज्ञान है उस समय ज्ञान नहीं जिसे ज्ञान है अज्ञान नहीं जिस समय प्रमाण है उस समय जिसे में प्रत्यक्ष है उस समय अनुमान नहीं जिस समय अनुमान है उस समय प्रत्यक्ष नहीं जिस समय शब्द है अर्थात ये परस्पर आपस में विरुद्ध हैं तो ये परस्पर मैने भिन्न भिन्न काल में प्रकट होते हैं ये वृत्ता वृत्ती माने वृत्ति वृत् के अतिशय के कारण और माने और अतिश क्या कहते हैं हम वृत्तिशय और रूपातिशय तो रूपातिशय समझ गया जी हां जी। तो बुद्धि के जो धर्मादि जो है ये रूप क्या हो गया बुद्धि के धर्मादि जो आठ विशेष रूप, तो रूप हो गए धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान कितने हो गए दो दो चार हो गए वैराग्य और अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य कितने हो गए आठ हो गए थे आठ हो गए ना ये आठ रूप हो गए ये बुद्धि के ये गुण जो है बुद्धि के प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप बुद्धि के जो गुण हैं रूपाल जी बुद्धि के गुण हैं वो ये आठ विशेष गुण हैं विशेष रूप है धर्मादि और ये जो है उसके जो गुण हैं वृत्ति के जो गुण हैं वृत्ति के गुण हैं वो सुख दुख इत्यादि ये भी ले सकते हैं सुख दुख मोह घोर ऊपर जो पीछे कहा कि ये शांत घोर मूढ़ ये वृत्ति के भी गुण हो गए वृत्ति ब्र, ये वृत्ति मैंने ये वृत्ति माने ज्ञान तो ये जो कहा था कि शांतम घोरम मूढ़ व तो उसके साथ भी पीछे वाले संगति कर सकते वो प्रत्यक्ष इत्यादि भी वो भी तो ज्ञान ही है तो यहाँ पर शांतम घोरम मूढ़म ले लीजिये ये भी ले सकते है कि ये जब शांत है तो घोर नहीं जब घोर है तो शांत नहीं मूड है तो घोर नहीं शांत नहीं तो ये परस्पर विरुद्ध है परस्पर विरुद्ध काल में भिन्न काल में प्रकट होते हैं ये सुख दुख आदि जो तीनों विशेष वृत्तियां हैं सुख दुख और मोह घोर शांत घोर और मूड ये जो वृत्तियां हैं परस्पर विरुद्धअंत वृद्ध काल में प्रकट होते हैं परस्पर विरुद्ध होते हैं इसीलिए ये परस्पर विरुद्ध होने के कारण ये कभी सुख देने वाले हैं, कभी दुख देने वाले हैं, कभी सुख की वृत्ति आएगी कभी दुख की वृत्ति आएगी कभी मूढ़ता की वृत्ति आएगी तो इसीलिए वो दुख में बसर बिवेकी विवेकी जन जो है दुख ही इसको कहते है, हैं विद्ध जन से आगे करे साम्य सामान्याणी ताम, तू अतिशह प्रवर्तन थे बोल रहे सामान्य जो है सामान्य जो है वो अतिशय के साथ सामान्य जो है अतिशय के साथ वर्तमान रहते हैं सामान्या सामान्या तू अतिशय सह अब जिसके अधिकता होगी जैसे मान लीजिए सत गुण की अधिकता अधिक है शांत की अधिकता है सुख की अधिकता है तो जिस समय सुख की अधिकता है जिस समय सत गुण की अधिकता है तो उस अतिशय के साथ अतिशय जो गुण है अतिशय जो वृत्ति है सुख की जो वृत्तियां हैं, उसके साथ जो अन्य जो है समो और रजोगुण और दुख और मूढ़ता मोह अविद्या ये साथ में वर्तमान रहते हैं रहते साथ में है ये साथ में रहते हैं जब यदि मान लीजिए कि हम लोगों को या योगी को योगी लोग इस चीज को समझता है साधना करते करते करते भी तो हम शब्द समझ रहे हैं और शब्द समझ करके ऐसे मन में बार बार विचार लाए की सत यदि की अधिकता हुई तो उस सत्व गुण की अधिकता के कारण जो हमें सुख मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ दुख नहीं है दुख है सामान्य रूप में है दबा हुआ है वह सामान्य रूप है वह उस सामान्य जो दुख है या सामान्य जो अविद्या है मोह है मूढ़ता है सामान्य वो उस अतिशय जो सुख है उसके साथ होगा और जब यदि अतिशय घोर हो गया दुख घोर बने दुख अतिशय जब घोर हो गया दुख हो गया तो उस समय सामान्य बन जाएगा सत्व सामान्य बन जाएगा सुख सामान्य बन जाएगा मूड तो वो भी साथ में रहते हैं और जब अतिशय मूढ़ता की होगी तबो गुण की अधिकता होगी तो सामा अधिक अक्षय हो गया मूढ़ता अक्षय हो गया अविद्या और उसके साथ साथ जो है गुड़ में जो है रजोगुण शुगुण सामान्य हो जाएंगे और उसके सुख और दुख सामान्य हो जाएंगे तो इसीलिए करें कि सामान्या अतिशय ही सह प्रवर्तन थे मान सामान्य जो वृत्तियां हैं सामान्य जो वृत्तियां हैं सामान्य जो गुण हैं सामान्य वृत्तियां जो है वो अतिशयों के साथ रहती हैं सामान्य जो गुण हैं वो अतिशय जो गुण हैं उनके साथ रहते हैं समझ गया जी हां एवं उपार्जित सुख दुख मोह इति सर्वे सर्वे प्रत्ये एवं इस प्रकार एते गुण ये जो चित्त के जो गुण हैं ये जो चित्त के जो गुण हैं प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति जो चित्त के जो बुद्धि जो है जो चित्त है उसके जो गुण है की धर्म अधर्म इत्यादि हम्म धर्म अधर्म जो आठ धर्मादि जो आठ हो गए और सुख जो घोर इत्यादि जो ये जो चित्त के जो ये गुण हैं, ऐसे गुणा या ये जो चित्त के जो सप्त जो गुण हैं, ये इस तरह तरह आश्रय एक दूसरे का आश्रय किए हुए रहते हैं एक दूसरे के पर डिपेंड है एक दूसरे के आश्रय से तो इतने तरह आश्रय न एक दूसरे के सहारे से एक दूसरे के आश्रय से आश्रय उपार्जित सुख सुख और मोह माने एक माने ये जो गुण है चित्त के जो गुण है एक दूसरे के सहारे से उपार्जित किए हुए एक दूसरे के सहारे से उपार्जित किए हुए इकट्ठा किए हुए प्राप्त किए हुए अर्जित किए हुए ये सुख दुख रूप मैंने प्रत्यय सुख दुख और मोह वाला प्रत्यय मैंने सुख दुख और मोह मे सुखात्मक दुखात्मक और मोहात्मक जो प्रत्यय है वाले प्रत्यय है समझ गया जी हां ये गुण जो है ये जो गुण है बुद्धि के जो गुण है शत्रुजस्तम जो गुण है धर्मादि जो गुण है ये सुख ज्ञान वाला है सुख प्रत्यय वाला है दुख प्रत्यय वाला है और मोह प्रत्यय वाला है एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित एक दूसरे से एक दूसरे के सहारे से प्राप्त किया हुआ उपार्जित मैंने प्राप्त किया हुआ होगा ना ये अर्जित किया हुआ तो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के सहारे से अर्जित किया हुआ जो किए हुए जो सुख दुख और मोह ज्ञान वाले हैं ये अर्थात उसमें सुख भी होता है दुख भी होता है ये गुण जो है ये सुख दुःख मोह वाले है जान वाले हैं ये एक दूसरे के सहारे से हैं ऐसा कभी नहीं विचारना चाहिए कि अभी सुख रूप है सुख तो उसमें दुख नहीं उसमें दुख है उसमें मोह है सर्वे सर्व रूपा भवती इसलिए सर्वे सर्व रूपा भवती इसलिए सभी जो गुण हैं सभी रूप वाले होते हैं मने सभी गुण सभी इसलिए सर्वे भवति ये सभी सभी रूप वाले होते हैं सभी गुण सभी रूप वाले होते हैं या सभी प्रत्यय सभी रूप वाले होते हैं मने सुखात सुखात्खात्मक जो प्रत्यय है या इति सर्वे, सर्वे सर्व का मतलब सर्वे गुणा सभी गुण जो है सभी रूप वाले होते हैं मने ये सत्व गुण भी सुख दुख मोह रूप वाले होते हैं रजोगुण भी सुख दुख मोह ज्ञान रूप वाले होते हैं ज्ञान वाले होते हैं और जो है रज तमोगुण भी जो है सुख दुख मोह ज्ञान रूप गुण वाले होते हैं या ये सर्व रूपा का मतलब वो भले ही सत के कारण अधिकता है सुख की परंतु धर्म इत्यादि धर्म की अधिकता है ज्ञान की अधिकता है वैराग्य की अधिकता है परंतु ये होते हुए भी उसके अंदर दुख भी है मोह भी है अज्ञानता भी मिला हुआ है अज्ञानता है पूरा पूरा समाप्त नहीं हुआ है समझ गया हाँ जी इसलिए कहे कि इति सर्वे सर्व रूपा होती ये सभी ये सभी जो है गुण जो है इत्रे दूसरे एक दूसरे के सहारे से उपार्जित सुख दुख मोह ज्ञान वाले ये सभी गुण सभी रूप वाले होते हैं माने सभी रूप इसमें होते हैं गौन और मुख कहीं पर कभी गौन से कभी मुख से जिससे करें गुण प्रधान भाव कृत एसाम विशेष हाँ इसमें जो विशेष है विशेष माने इसमें जो भेद है इसमें जो भिन्नता है इसमें जो विशेष है वो क्या है वो यह है कि गुण और प्रधान भाव मने गुण गौण गुरु माने गौण और प्रधान गुरु माने गौण और प्रधान माने मुख्य तो मने गौण और प्रधान भाव के द्वारा उत्पन्न विशेष है इनका ये ऐसा गुणानाम ये जो इनका जो इन गुणों का जो विशेष है ये सभी रूप वाले जो होते हैं ये सुख वाले भी होंगे दुख वाले भी होंगे मोह वाले भी होंगे ये रजोगुण वाले भी हैं हैं तमोगुण वाले भले सत्य गुण उसमें रजोगुण भी है तमोगुण भी है, तमो है सभी रूप वाले हैं तो ये इसमें ये तो है कि कही पर गौणता होगी कभी कहीं पर प्रधानता होगी सुख की प्रधानता होगी तो दुख और मूड की गौनता होगी जब दुख की प्रधानता होगी तो सुख और मूड की प्रधान गौणता होगी जब मूडता की प्रधानता होगी तो उस समय सुख और दुख की गौणता होगी तो ये गुण प्रधान भावकृत गुण और गुण मान गौण और प्रधान भाव के द्वारा किया हुआ इनका विशेष है ये शाम गुणा नाम इन गुणों का जो विशेष है गौण और प्रधान भाव के द्वारा उत्पन्न भेद है कृत मन उत्पन्न कृतमन किया हुआ इसके द्वारा किया हुआ ये विशेष है तस्मा दुखम सर्वं विवेकिनः इसीलिए सभी विवेकियों का सर्वं सुखम दुखम सभी जो सुख है विवेकी तो है उसको विवेकी को तो, तो सुख ही मिलेगा क्योंकि तो उसमें सतगुण की अधिकता होती है क्योंकि तो तो तो सतपुरुष के, के अधिकता ख्यापुरुष तो के भेद का ज्ञान उसने कर लिया हुआ है कि आत्मा मैं हूँ ये बुद्धि है बुद्धि मैं नहीं हूं ऐसा वो भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ है तो उसको सुखी सुख होगा परंतु तो उस सुख में भी दुख की अनुभूति पड़ता है वो देखता है कि इसमें भी अज्ञानता इसमें भी दुख है इसमें संश्लिष्ट है इसमें भी मूडता है इसमें भी अज्ञान समझ गया जी हाँ जी रूप में है प्रधान रूप में तो सुख है सुख है इसलिए बोल रहे हैं सर्वम सुखम सर्वम सुखम दुखम एवं सभी सुख दुखी है किसका विवेकी का माने विवेकी का सभी सुख दुखी है अर्थात सभी विवेकियों के लिए सभी सुख दुख रूप ही है देखता है, समझ गये? हाँ जी तो अब समय भी हो गया है अब कल जो है पूरा हो जाएगा नहीं कल मैं नहीं तो क्लास अगले अब आपका। कल मेरी कमिटमेंट है कोई शाम की सायकाल की ठीक है तो अगले सप्ताह हाँ? अगले बुधवार को हाँ आपने बोल दिया हुआ था तो मैं भूल गया था करें। कोई बात नहीं है अगले अगले शुक्रवार का मैं आपको बता दूंगा सोमवार जब बुधवार से बात करूंगा संभव तो है कि मेरी होगी क्लास शुक्रवार को भी मगर मैं पक्का नहीं कह सकता अगले शुक्रवार को भी कल की तो पक्की नहीं है जी कल तो और पढ़ते जो है आनंद लग, आता है ना पढ़ने में नहीं नहीं इसीलिए मैं पढ़ता हूँ नहीं तो आचार्य मैं कह देता <laughs> नहीं तो मैं इसको नहीं करता क्यूँकी मुझे भी परिश्रम करना पड़ता है उसमें तो आ, आपको तो करना ही पड़ता है क्यूँकी आप आप आपको, आपको एक घंटे पढ़ाने, पढ़ाने के लिए हमें दो घंटा घंटे लगते हैं पढ़ाना। पढ़ाना। उससे भी ज़्यादा कभी कभी कभी कभी हो जाता है हाँ। कभी -कभी तो... ऐसा होता है कि उसमें विचार बहुत करना पड़ता है ना हाँ जी नहीं पढ़ा हो तो एक घंटे की जब लेक्चर देते तो उसके लिए कई बार चालीस घंटे लगते थे जी पूरे हाँ हाँ जी जी जी होता ही है होता ही वो तो वही इस चीज को समझ सकता है जो पठन पाठन में बेस्त है दूसरे व्यक्ति सोचेगा कि देखो ये घंटा पढ़ाता है और समय तो बर्बादी करता होगा और नहीं कुछ चीजें तो आराम से हो जाती है ना जो दोबारा दोबारा वही पढ़ाना उसमें तो उतनी तो मुश्... मुश्किल नहीं होती है मगर जो नया लेक्चर के लिए कई बार चालीस ऐसी अस्सी घंटे लगते थे जो बिल्कुल नया दूसरी बात ये है ना की जब ये तो ऐसी विद्या है की इसको जितना बार पढ़ाएंगे उसमें आपको आपको एक नई नई चीज ये भी है समझ में आएगा पहले बार आप पढ़ रहे हैं और दूसरे बार में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने में थोड़ी भिन्नता हो जाएगी ऐसा हो जाता है नहीं वो ठीक कह है रहे हैं आप क्यूँकी पढ़ाते समय व्यक्ति आपने आप भी पढ़ रहा होता है साथ में जी कर रखे तो जी जी, जी। चलिए मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्ण मन पूर्णमन पूर्णस्तावशिष्य ओम शाँति शांति शांति चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते